भले ही मेरा सामान नहीं गायब हुआ लेकिन आप लोगों ने लॉकर अलॉट करते समय क्या प्रोमिस किया था आप लोगों ने कहा था की बिना मेरी प्रेजेंस में लॉकर कभी नहीं खुलेगा और क्यों खुला उसका हर जाना कौन भरेगा मेरी प्राइवेसी ब्रेक हुई है जब से मैंने सुनाया की मेरा लॉकर टूट गया है तब से मैं सो नहीं पा रहा हूँ कुछ पता भी नहीं आपको आपको इस पूरी घटना की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए विक्रांत की दलील सुनकर उस लेडीज सुपरवाइजर का सिर चकड़ा उठा वो मौन होकर विक्रांत को देखने लगे सबसे बड़ी बात ये जो मैंने इतनी प्रॉब्लम झेली है आपके बैंक के रॉबरी के चक्कर में मैं अपने काम पर नहीं जा पा रहा हूँ उधर अलग घाटा हुआ है मेरा और आप लोग बस मुझे बैंक द्वारा लिए गए चार्ज का डबल अमाउंट वापस कर रहे हैं बस देखो मैडम इतने में काम नहीं चलने वाला सर आप प्लीज हमारी कंडीशन थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए हमारे ब्रांच मैनेजर साहब इस वक्त आईसीयू में है आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो मैं जनरल मैनेजर सर को बता दूंगी जैसे ही वो कुछ करते हैं मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी ब्रांच मैनेजर साहब आईसीयू में क्यों आपको तो पता ही है के बारे में, इसी कारण उसको और वो आईसीयू में भरती है इस वक्त हमारी बैंक बहुत बुरे दौर से गुजर रही है मीडिया से लेकर हर तरफ बैंक की सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर सवाल उठ रहे है कुल सत्रह लॉकर टूटे हुए हैं और उसमें से क्या क्या गायब हुआ है कुछ पता नहीं है उधर बैंक से लोगों का ट्रस्ट भी टूट गया है जबकि हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र अभी भी देश के सबसे ट्रस्टेड बैंक में से एक है लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं अब हमारे इस दूसरे ब्रांच में भी रखे पैसे तक लोग निकाल रहे हैं यहां से भी अधिकतर लोग अपना पैसा और लॉकर खाली कर गए जब से रॉबरी हुई है तब से हजारों बैंक अकाउंट एक दिन के भीतर ही क्लोज करवा दिए गए अब अगर पुलिस इन चोरों को नहीं पकड़ सकी तो पक्का है हमारी बैंक दिवालिया घोषित हो जाएगी अब तो बस यही उम्मीद है कि पुलिस जल्द से जल्द चोरों को पकड़े और फिर से लोगों का विश्वास बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर बन जाए विक्रांत ने लेडी सुपरवाइजर की पूरी बात ध्यान से सुनी उसे उसकी बात काफी हद तक सही भी लग रही थी फिर विक्रांत मिस्टर मलिक के बैकग्राउंड के बारे में सोचने लगा जब वो उन्नीस वाले किडनेपिंग के केस पर काम कर रहा था तब उसने मिस्टर मलिक के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन जुटाई थी और सही कहे तो मिस्टर मलिक ईमानदार आदमी है वो कभी गलत काम नहीं कर सकते ऊपर से खुद के ही बैंक के साथ ऐसा करने पर उनके लिए दोनों तरफ से नुकसान ही है पहला अगर चोर ना पकड़े गए तो फिर बैंक बंद होने का डर है वही अगर चोर पकड़ लिए गए और सारी सच्चाई सामने आ गई तब तो मिस्टर मलिक एक झटके में तबाह हो जाएंगे इसलिए इस बात की गुंजाइशी नहीं है कि मिस्टर मलिक अपने ही बैंक में रॉबरी करवाने का प्लान करेंगे और बैंक रॉबरी करवाना कोई बच्चों का खेल नहीं है विक्रांत इस बात ऐसी निश्चिंत हो गया था की इस लूट कांडर का कोई भी इन्वॉल्व नहीं है लेकिन जब कोई बैंक के भीतर का इन्वॉल्व नहीं है तो फिर कौन हो सकता है विक्रांत मनी मन ही सर आपने साइन नहीं किया प्लीज यहाँ पर साइन कर दीजिए अटेंडेंट ने फिर से विक्रांत की तरफ पेपर को बढ़ाते हुए कहा हाँ भूल गया था मैं। करता हूँ विक्रांत साइन करने लग गया अच्छा जब मैं यहाँ लॉकर रजिस्टर करवाने के लिए आया था तब मैंने जो भी डिटेल भरी थी वो इंटरनल रिकॉर्ड के लिए ही थी ना कोई बाहरी उस रिकॉर्ड को नहीं देख सकता है ना आप जानना क्या चाहते हैं लेडी सुपरवाइजर ने विक्रांत को शक भरी निगाहों से देखते हुए कहा हमारे बैंक की प्राइवेसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम आपको ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते अच्छा तभी विक्रांत को कुछ एहसास हुआ जब वो लड़की सोमानी चक्रवर्ती गायब हुई रही होगी तो पुलिस ने उनके बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जरूर निकाला होगा लेकिन किसी को ये नहीं पता था की सोमानी चक्रवर्ती के नाम ऐसी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लॉकर भी अलॉट है इसका मतलब कि बैंक किसी भी हालत में अपने कस्टमर की प्राइवेसी से समझौता नहीं करता है मतलब कि बैंक के कस्टमर की इंफॉर्मेशन सिर्फ इंटरनली रिकॉर्ड होती है बाहर किसी को कुछ पता नहीं चल सकता है अच्छा ये लॉकर की सुविधा और भी ब्रांच द्वारा दी जाती है ना? विक्रांत ने कुछ सोचते हुए सवाल किया हाँ हमारी बोरीवली ब्रांच और हेडक्वार्टर में भी लॉकर रूम की सुविधा है हेडक्वार्टर अंधेरी में है हमारा लेकिन हमारे ब्रांच पर सबसे पहले शुरू हुआ है दस साल से यहाँ पर लॉकर रूम की सुविधा दी जा रही है जबकि हेडक्वाटर में तो अभी एक साल पहले ही शुरू हुआ है जब वहां नई बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है तब वहाँ लॉकर रूम बनाया लेडी सुपरवाइजर ने विक्रांत को बताया ओह इसका मतलब जो हेडक्वाटर में लॉकर रूम बना है वो यहां से बड़ा है विक्रांत ने आगे पूछा हाँ बहुत बड़ा है यहाँ से हमारा हेडक्वाटर पैंतीस माले की बिल्डिंग में बना है वहां तीन फ्लोर पर बस लॉकर रूम ही बनाया गया है लेकिन सर आप ये सब सवाल क्यों कर रहे हैं ये सब सिक्योरिटी से रिलेटेड सवाल हैं मैं आपसे इस बारे में बात नहीं कर सकती बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अलावा कौन कौन से बैंक लॉकर रूम की सुविधा देते हैं? विक्रांत ने फिर से सवाल किया लेडी सुपरवाइजर ने विक्रांत की तरफ अजीब नजरों से देखा फिर बोल पड़ी यूनिक बैंक एचबीसी बैंक और आई थिंक आई में भी अब लॉकर रूम की सुविधा दी जाती सुपरवाइजर को कुछ समझ आया तो आपका मतलब की वो चोर दूसरे बैंक द्वारा भेजे गए थे ताकि हमारे बैंक को नुकसान उठाना पड़े नहीं इससे भी ज्यादा बड़ी बात है विक्रांत ने उत्तर दिया और फिर इसके साथ ही उसने अपनी आईडी कार्ड निकाल कर उसके सामने रख दिया मुंबई पुलिस जल्दी से अपने बॉस को कॉल करो मुझे उनसे बात करनी है सर लेडी सुपरवाइजर ने विक्रांत की पुलिस आईडी पर नजर डालते हुए कहा ब्रांच मैनेजर के बाद में ही यहाँ की सबसे सीनियर हूँ आप जो कहें आप मुझसे कह सकते हैं मुझे उन सभी कस्टमर की लिस्ट चाहिए जिनका आपके बैंक में लॉकर है नहीं सर ये कस्टमर प्राइवेसी का उल्लंघन होगा हम ऐसा नहीं कर सकते हमें अथॉरिटी नहीं है जो लिस्ट देनी थी हम पहले ही आपको सबमिट कर चुके हैं अब कोई भी लिस्ट देने के लिए हमें हायर अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा अच्छा तो फिर ऐसा करो मुझे इस ब्रांच के सभी लॉकर रूम के ऑनर की लिस्ट दो और ही सर हम वो भी बिना परमिशन के नहीं दे सकते इस बारे में हमें बैंक के सीनियर अधिकारियों से बात करनी होगी एक बार वो परमिशन दे देंगे तो फिर हम आपको तुरंत सारी लिस्ट पहुंचा देंगे सुपरवाइजर की बात खत्म होने से पहले ही विक्रांत ने मिस्टर मलिक को फोन मिला दिया उसने मिस्टर मलिक को सारी सिचुएशन बताते हुए परमिशन मांगी मिस्टर मलिक को भी विक्रांत पर पूरा भरोसा था उन्होंने तुरंत ही अपने सेक्रेटरी को कहकर बैंक के सुपरवाइजर के पास एक परमिशन लेटर भेज दिया इसके साथ ही उन्होंने विक्रांत के काम के लिए उसे अप्रिशिएट किया साथ ही जल्द ऐसी जल्द उसे बैंक के रॉबर्स को अरेस्ट करने के लिए भी उत्साहित किया मिस्टर मलिक का एप्रिशिएशन पाकर विक्रांत मनी बहुत खुश हुआ उसके मन में एक आज जगी थी कि हो सकता है कि ये केस सॉल्व होने के बाद मिस्टर मलिक उसे फिर से पैसे का रिवॉर्ड देंगे मिस्टर मलिक बैंक के हाई अथॉरिटी वाले लोगों में आते थे उनका एक मेल मिलने के बाद सुपरवाइजर को कुछ सोचना नहीं पड़ा उसने तुरंत ही कंप्यूटर खोलकर लॉकर होल्डर कस्टमर का रिजल्ट निकालना शुरू कर दिया सुपरवाइजर ने अपने कम्प्यूटर पर एक क्लिक करते ही लॉकर वाले कस्टमर की सारी लिस्ट निकाल कर रख दी सर में आपको प्रिंट निकलवा कर दू या डिजिटल कॉपी चाहिए उसने विक्रांत से पूछा मुझे कुछ नहीं चाहिए बस इसमें सर्च करो कि सोमानी चक्रवर्ती के नाम से लॉकर है या नहीं विक्रांत ने हड़बड़ाते हुए लेडी सुपरवाइजर से कहा उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रांत सोमानी चक्रवर्ती का नाम क्यों सर्च करवा रहा है हालांकि उसे ये बात अच्छे से पता थी कि लॉकर रूम के भीतर सुनीता मेहता की जो लाश मिली थी वो सोमानी चक्रवर्ती के ही लॉकर में रखी हुई थी उसने जैसे ही सोमानी चक्रवर्ती का नाम कम्प्यूटर में डाला उसके होश उड़ गए मानो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था वो हैरानी भरी नजरों से कंप्यूटर की स्क्रीन को निहारने लगी क्या हुआ विक्रांत ने चौंकते हुए पूछा सर सर, ये सोमानी चक्रवर्ती के नाम से दो लॉकर अलाउट है विक्रांत ने टेबल पर जोर से हाथ पीटते हुए कहा दूसरा लॉकर कहा है दूसरा लॉकर हमारे बांद्रा वाले ब्रांच में है और वो किस टाइप का लॉकर है विक्रांत ने चिल्लाते हुए पूछा वो यहाँ से भी बड़ा लॉकर है सुपरवाइजर ने जवाब दिया ओह हो ये हुई ना बात अब तुम वेट किसका कर रही हो फटाफट फड़ बांद्रा ब्रांच फोन करो और उनको लॉकर खोलने के लिए बोलो जल्दी विक्रांत ने लेडी सुपरवाइजर को ऑर्डर दिया हाँ हाँ हा, मैं करती हूँ उसने फटाफट ऑफिस के टेलीफोन से दूसरे ब्रांच में फोन करके बॉक्स को ओपन करने के लिए कह दिया तभी विक्रांत को कुछ और याद आया उसने तुरंत ही कहा अच्छा जल्दी करो ये भी चेक करो कोई लॉकर सुनीता मेहता के नाम ऐसी रजिस्टर्ड है क्या सुपरवाइजर को कुछ समझ नहीं आया की आखिर विक्रांत सुनीता मेहता का नाम क्यों सर्च करवा रहा है लेकिन फिर भी वो अभी विक्रांत ऐसी कोई सवाल करने की स्थिति में नहीं थी उसने तुरंत ही सुनीता मेहता का नाम के बोर्ड पर टाइप कर दिया लेकिन कंप्यूटर के मॉनिटर पर तुरंत नो रिजल्ट लिखकर आ गया नहीं सर सुनीता मेहता के नाम से कोई लॉकर नहीं अलॉट हुआ है। सुपरवाइजर ने जवाब दिया अच्छा फिर ऋषि रंजन मेहता का नाम सर्च करो ऋषि रंजन और आई एस एच आई ऋषि विक्रांत इतना एक्साइटेड था की वो नाम की स्पेलिंग खुद ही पढ़कर बताने लगा जैसे ही लेडी सुपरवाइजर ने पूरा नाम टाइप करके एंटर प्रेस किया फिर से उसको होश उड़ गए वो बहचक होकर स्क्रीन पर देखती रह गई क्या हुआ विक्रांत को अंदाजा लग गया था कि कुछ न कुछ अलग रिजल्ट जरूर आया